शिव पुराण रुद्र सहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद देवताओं ने वहाँ पहुँच भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की तब नंदकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त की प्रशंसा करते हुए कहा प्रभु देवता और मुनि संकट में पड़कर आपके शरण में आए हैं सर्वेश्वर आप उनका उद्धार करें दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए समाज से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा शंभु बोले श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुँह की ओर देखने लगे तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे उन्होंने कहा शंभो तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं भगवान आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है महादेव इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें आपको नमस्कार है स्वामी तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए देव शंभो आप दाहिने हाथ से गिरजा का पाणी ग्रहण करें गिरिराज हमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग योगपरायण भगवान शिव ने उन सब को उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा देवताओं जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया तो ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ न हो सकेंगे दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देंगे विष्णु मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें देवताओं जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे अब उस मदन के ना होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है काम से क्रोध होता है क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए कामो ही नरका एव क्रोधो भिजायते, जायते क्रोधा भवती सम्मो मोहाच्च भ्रंसते काम क्रोधौ परि सुसम सर्वैरव चमंत्यम मद्वाक्यम नान्य था कथित ब्रह्मा जी कहते हैं नारद वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया तदनंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर क्षुप हो गए और पहले की ही भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन निराभास निर्विकार निरामय पर, नित्य, ममता रहित निर्वग्रह शब्दातीत निर्गुण ज्ञानगम्य एवं प्रकृति से पर परमात्मा का चिंतन करने लगे इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए बहुत से प्राणियों के सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए श्रीहरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा उनके इस सत्सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे वे बोले देव देव महादेव करुणासागर प्रभो हम आपके शरण में आए हैं आप महान कलेस से हमारा उद्धार कीजिए